सत्पुरुषों को चाहिए कि वे पहले वर के स्वभाव आचरण विद्या कुल मर्यादा और कार्यों की जांच करें। फिर यदि वह सभी दृष्टियों से योग्य प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें। इस प्रकार योग्य वर को बुलाकर उसके साथ कन्या का विवाह करना उत्तम ब्राह्मणों का धर्म ब्राह्म विवाह है जो दहेज आदि के द्वारा वर को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है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 असुरों का धर्म अर्थात असुर विवाह कहते हैं इसी प्रकार कन्या के अभिभावकों को मारकर उनके मस्तक काट कर रोती हुई कन्या को घर में से जबरदस्ती पकड़ लाना राक्षसों का काम राक्षस विवाह है इन पांच ब्राह्म गंधर्व, गंधर्म असुर और राक्षस विवाहों में से पूर्व के तीन विवाह धर्मानुकूल है और शेष दो पापमय है असुर और राक्षस विवाह कदापि नहीं करनी चाहिए स्मृतियों में निम्नलिखित आठ विवाह बतलाए गए हैं ब्राह्म दैव आर्ष, राजापत्य ग्धर्व आसुर राक्षस और पैसा किंतु यहाँ एक ब्राह्म दो छात्र तिथा गंधर्व आसुर और पांच राक्षस इन्हीं पाँच विवाहों का उल्लेख किया गया है अतः यहाँ जो ब्राह्म विवाह है उसी में स्मृति कथित दैव और आर्स विवाहों का भी अंतर समझना चाहिए। चाहिए इसी प्रकार बताए हुए राक्षस विवाह विवाह विवाह विवाह में पैशाच का का का समावेश कर देना चाहिए। तथा यहां का छात्र ही स्मृतियों का राजा है। जिस कन्या के पिता और भाई न हो उनके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि वह का धर्म वाली मानी जाती है यदि पिता भ्राता आदि ऋतुमती होने के पहले कन्या का विवाह न कर दे तो विवाह की बात देखे चौथा वर्ष लगने पर वह स्वयं ही किसी को अपना पति बना ले ऐसा करने से उसकी संतान निकृष्ट नहीं मानी जाती जो इसके विरुद्ध आचरण करती है उसकी निंदा होती है जो कन्या माता के सफिन और पिता के गोत्र की न हो उसी के साथ विवाह करना मनुजी ने धर्मानुकूल बताया है के संबंध में स्मृति का वचन है वधवा यदि पंचमी चेतर माता निवर्तते अर्थात यदि वर अथवा कन्या का पिता मूल पुरुष से सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ है तथा माता पांचवी पीढ़ी में पैदा हुई है तो वर और कन्या के लिए सापिंड की निवृत्ति हो जाती है पिता की ओर का सापिंड सात पीढ़ी तक चलता है और माता का सापिंड पांच पीढ़ी तक सात पीढ़ी में एक तो पिंड देने वाला होता है तीन पिंड भागी होते हैं और तीन लेप भागी होते हैं युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि एक मनुष्य ने विवाह पक्का करके कन्या का शुल्क अर्थात मूल्य दे दिया हो दूसरे ने शुल्क देने का वादा करके पक्का किया हो तो तीसरा उसी कन्या को बलपूर्वक ले जाने की बात कर रहा हो चौथा उसके भाई बंधुओं को विशेष धन का ब्याह कर करने को तैयार हो और पांचवा उसका पाणी ग्रहण कर चुका हो तो धर्मतः व कन्या किसकी पत्नी मानी जाएगी विष्णुजी ने कहा जिस कन्या के भाई बंधु जिस कन्या को धर्मपूर्वक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 श्रेष्ठ धर्म अर्थ और काम से संपन्न अत्यंत योग्य वर मिल जाए तो पहले जिससे शुल्क लिया गया है उसको कन्या देने से इनकार कर देना चाहिए या नहीं विष्णु ने कहा युठ शुल्क देने मात्र से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो जाती शुल्क देने वाला भी इस बात को समझकर ही शुल्क देता है इसके सिवा जो कन्या का शुल्क लेते हैं में उसका दान नहीं विक्रय करते हैं कन्या के भाई बंधु जब वर को किसी गुण आदि से युक्त देखते हैं तभी हैं। यदि को बुलाकर कहा जाए कि तुम मेरी कन्या को गहने पहनाकर विवाह कर लो और ऐसा कहने पर वह कन्या को आभूषण देकर विवाह करे तो यह भी धर्मानुकूल ही है इस प्रकार कन्या के लिए आभूषण लेकर जो कन्यादान किया जाता है वह न तो शुल्क है और न विक्रय ही कन्या के लिए कोई वस्तु स्वीकार करके उस कन्या का दान करना सनातन धर्म है जो लोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों से कहते हैं कि मैं आपके साथ कन्या का विवाह करूंगा आपको अपनी कन्या न दूंगा और आपको अवश्य दूंगा उनकी ये सभी बातें कन्या देने के पहले नहीं कहे कहे के ही बराबर है महर्षियों का मत है कि अयोग्य वर्ग को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 शुल्क से ही पत्नित्व का निश्चय होता है केवल पाणी ग्रहण से नहीं तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि इसके विरुद्ध स्मृति का वचन है जिसने शुल्क ले लिया हो वह पिता भी दूसरा सुयोग्य वर मिलने पर उसी का आश्रय ले उसी के साथ कन्या वाहे जो लोग शुल्क से ही पत्नित्व का निश्चय होना स्वीकार करते हैं पाणी ग्रहण से नहीं उनके कथन को धर्मज्ञ पुरुष प्रमाण नहीं मानते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 जो दासियों की खरीद बिक्री करते हैं वे बड़े लोभी और पापात्मा है ऐसे ही लोग पत्नी को भी खरीदने बेचने का विचार करते हैं इस विषय में पूर्वकाल के लोगों ने सत्यवान से प्रश्न किया महाप्राज्य यदि कन्या का शुल्क देने के पश्चात शुल्क लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसका दूसरे के साथ विवाह हो सकता है या नहीं उनका यह प्रश्न सुनकर सत्यवान ने कहा जहाँ उत्तम पात्र मिलता हो वही कन्या देनी चाहिए इसके विपरीत कोई विचार मन में नहीं लाना चाहिए। शुल्क देने वाला जीवित हो, तो भी सुयोग्य वर के मिलने पर सज्जन पुरुष उसी के साथ कन्या का विवाह करते हैं फिर उसके मर जाने पर अन्यत्र करें। इसमें तो संदेह ही क्या है कन्या का पाणी ग्रहण होने से पहले का वैवाहिक मंगलाचार हो जाने पर भी यदि दूसरे सुयोग्य वर्ग को कन्या दे दी जाए तो दाता को केवल मिथ्या भाषण का पाप लगता है से पूर्व कन्या विवाहित नहीं मानी जाती है सप्तपदी के सातवें पद में वैवाहिक मंत्रों की समाप्ति होती है अर्थात सप्तपदी की विधि पूर्ण होने पर ही कन्या में पत्नित्व की सिद्धि होती है जिस पुरुष को जल से संकल्प करके कन्या दी जाती है वही उसका पाणी पति होता है और उसी की वह पत्नी कहलाती है जिस प्रकार विद्वानों ने कन्यादान की विधि बतलाई है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह, जिस कन्या का शुल्क, ले लिया गया हो, और उसको शुल्क देने वाला न हो पर तो उसके पिता को क्या करना चाहिए जी ने कहा यदि संतान हीन धनी से शुल्क लिया गया है तो पिता का कर्तव्य है कि वह उसके लौटने तक कन्या की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 फिर आत्मस्वरूप के रहते हुए दूसरा कोई उसका धन कैसे ले सकता है माता को को जो दहेज में धन धन मिला होता है, है। पर कन्या का ही अधिकार अतः जिसके कोई पुत्र नहीं, उसके धन को पाने का अधिकारी उसका नाती दौहित्र ही है क्योंकि यह अपने पिता और नाना को भी पिंड देता है धर्म के दृष्टि से पुत्र और दौहित्र में कोई भेद नहीं है यदि पहले कन्या उत्पन्न हुई और वह पुत्र रूप में स्वीकार कर ली गई तथा उसके बाद पुत्र भी पैदा हुआ तो वह पुत्र उस कन्या के साथ ही पिता के धन का अधिकारी होता है जिन्तु औरस पुत्र को उस धन का का अधिक अंश मिलता है यदि दूसरे का पुत्र गोद लिया गया हो तो उस दत्तक पुत्र की अपेक्षा अपनी सगी बेटी ही श्रेष्ठ मानी जाती है अतः तो वह पैतृक धन के अधिक अंश की अधिकारणी है जो कन्याए शुल्क लेकर बेच दी गई हो उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र केवल अपने पिता के ही उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें से जिन पुत्रों की उत्पत्ति होती है वे दूसरों के दोष देखने वाले पापाचारी पराया धन हड़पने वाले छठ तथा धर्म के विपरीत बर्ताव करने वाले होते हैं इस विषय में प्राचीन बातों को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 वे पापी अंधकार अंधकारपूर्ण नरक में पड़ते हैं अपनी संतान की बात तो दूर रहे किसी दूसरे मनुष्य को भी नहीं बेचना चाहिए अधर्म के रास्ते से जो जो धन आता है उससे कोई धर्म नहीं होता विवाह के समय कन्या की ससुराल वालों की तरफ से कुमारी पूजन अर्थात कन्या के सत्कार के रूप में जो वस्त्र और आभूषण आदि प्राप्त होते हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है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 वहां देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है वहां की सारी क्रियाएं क्रिया हो जाती है। जिस कुल की बहु बेटियों नाराज हो होकर जिन घरों को श्राप दे देती है वे कृत्या द्वारा नष्ट हुए के समान उजाड़ हो जाते हैं उनकी शोभा समृद्धि और संपत्ति का नाश हो जाता है महाराज मनु ने स्त्रियों को